नु प्रतीयमान से सर्वस्या निषेध है किंचित ना अवशिष्य प्रतीयमान सारे वस्तु में निषेध कर हो, तो फिर बचेगा फिर कुछ भी नहीं बचेगा श्लोक के अवतरने का अतः कथम शिष्य थे इसलिए आप तीसरे श्लोक में बात कैसे कर दिए शिष्य दे जो बचता है वही वहा ब्रह्म है जब कुछ बचेगा ही नहीं तो जो बचेगा वो ब्रह्म है ऐसे कैसे कह सकते हो आपने कुछ बचाया है नहीं आपने सबको निषेध कर दो जब सबको निषेध कर दो फिर बचा गया कुछ नहीं बचेगा फिर कैसे कह रहे हो जो बचेगा वो ब्रह्म है अजक का तब निषेध है निषेध करने वाला बचता है ना आपको सबको निषेध करने का गया जो सबको निषेध कर रहा है वो करने वाला वो बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ब्रह्म है? फिर भी उसी की भाषा से पर उसको समझाते हैं कुछ नहीं बचेगा आपने कहा ना ये ज्ञान बचाए कि नहीं बचाए कुछ नहीं बचा ये ज्ञान है ना आपके पास यही अंतिम शेष बच गया आपके पास आप बस रहा क्या जा रहा है कुछ नहीं बचा ये ज्ञान है ये जो रह गया यही ब्रह्म ये ज्ञान ब्रह्म है। ही ब्रह्म और उसका विषय कुछ भी आप शब्दावली कुछ प्रयोग कीजिए शब्द कुछ भी कहिए कुछ भी नहीं था, शून्य रहे गया सुनिश्चित प्रयोग करोगे ना वह में कोई आपत्ति नहीं है, आप ब्रह्म के लिए कुछ ही सदपयोग करोगे कोई आपत्ति, नहीं। वहां उसकी को आप उसकी ओर जा रहे हैं देखिए अवशिष्ट आत्म कथम उच्यते अवशिष्टो आत्मा अजय कैसे अब कार्येह शर्व किंचित तदेवत भाषाएवा त्रृभिध्य निर्बाधं तदस्ती सर्वपाध न किंचित सब कुछ जब बाध हो ही गया कुछ भी नहीं बचा कुछ भी नहीं रह गया आप कैसे कह रहे हो जो शेष रह गया वो आत्मा है ये न किंचित ये जो तुम कह रहे हो ना कुछ नहीं रह गया रह गया ना एक तो रह गया ना क्या रह गया कुछ नहीं रह गया ये कह रहे हो आप कुछ तो रह गया न किंचित जो बोल रहे कुछ नहीं रह गया ये तो बोल रहे हो शब्दावली उसमें रह गया बोल रहे हैं ना क्या रह गया कुछ नहीं ऐसा नाम को कोई चीज रह गया कैसे युक्ति से पकड़ रहे हैं आप नाम क्या दे रहे हो जो रह गया उसका नाम कुछ नहीं यही तो नाम दिया आपने युक्ति है ये इसको उसक्ष, न कुछ नहीं जाना बोल रहा है वहां जानने का विषय बन रहा है वहां या अस्तित्व का विषय बन रहा है तो ज्ञान का है। कर्म होने से विद्या ले सकते हो अस्थि का कर्म नहीं होता इसलिए विद्या नहीं हो सकता ये तो स्वरूप में ही आता है है इसका कहना है कि भाई न किंचित जो कह रहे आप न किंचित अस्थि ये जो आपने कहा तदेव तत्त वही आप जो अस्थि के साथ जोड़ा न किंचित वो क्या है वो चीज का नाम है ना जैसे घटो अस्थि बोला आपने अस्थि के साथ क्या बोला आपने घटा घट गट गया है एक चीज का नाम है तो सत्ता हाँ सत्ता मात्र को बोले ना सत्ता के साथ जिस चीज को जोड़ोगे वो किसी वस्तु का स्वरूप होगा किस वस्तु का नाम ले रहे हो आप नकिंचित जिस वस्तु का नाम ले रहे करके वो ब्रह्म तो है के लिए क्या हाँ ज्ञान के लिए करना अवेदिशन शब्द हो रहा है मैं कुछ नहीं जानता था और ज्ञान सकार अतर न किंचित अविद्यालय से अविद्या का ज्ञापन होता है यहां न किंचित अविद्यापन नहीं कर सकता क्यों आपने सर्व बाद में अविद्या को भी बात कर दिया अपने अज्ञान को भी बांध दो सारी चीज को बांध दो क्या बचा कुछ नहीं बचा बोल रहा है ना वो वो जो कुछ नहीं जो बोल रहे कुछ नहीं रह गया जिसके लिए वो कह रहा है वह न कुछ जो है न किंचित शब्द वो ब्रह्म का ही बोध है न किंचित ये जो आपने कहा यत जो आपने कहा न किंचित करके तदे वही वह ब्रह्म है क्यों भाषा एवं बस भाषा में अंतर हो रहा है हम करें आप जो निषेधक सबका निषेधक सबका बाधक आपका अपना स्वरूप रह गया वो प्रत्येक चैतन्य रह गया एक भाव पर कम कथन कर रहे ना उस चीज को और आप करें सब का बाध हो गया कुछ नहीं रह गया इन बाध करने वाला उसको आप न किंचित नाम से बोलोगे तो बोल का नाम रख दो अभाव तो हम क्या करें किसी का नाम रख दिया अभाव कुतरे वस्तु अभाव हो जाएगा क्या व्यक्ति का अभाव हो जाएगा क्या व्यक्ति का नाम अपने रख करे दिया अभाव जैसे आजकल महात्मा गांधी प्लेटफॉर्म गिरी नाम रख दिया मा तो प्लेटफॉर्म हो गया वो नाम है प्लेटफॉर्म गिरी नाम है स्टेशन गिरी ना मैं बुधवार गिरी ना मैं आदित्यवार गिरी एक नाम एक दौर भी विचित्र नाम महात्मा का बेलनगिरी बेलनगिरी नाम जैसे गुरु लोग ऐसे नाम रख देते हैं। वो तो हमेशा रोटी बेलता था आश्रम में रोटी बेलने का ड्यूटी था सवेरे शाम दो सौ ढाई सौ महात्मा का रोटी बेलता था और उसको मजा आता था नहीं हमको कोई सेवा नहीं चाहिए सवेरे शाम में दो दो घंटा बैठ के बैलते रहोगे और बाकी नहाता धोता भेजन व्यजन जब तब करता इससे वो सन्यासी वैसे नाम रखे सदा बेलन हाथ में चलने वाला ना तो बेलन बेलनगिरी रख और वो बेलन उसकी अपनी वो तो जो कोई बेलन नहीं बैलता था अलग रखा था उसी से वो बेलता था हमने और उसे कमरे में ले जाते थे तो बेलन हमने कमरे में ले जाकर जाता तो नीचे रखते सोता था न जाए बेलन बदल न जाए इसे गुरु ने उसका नाम रखे बेलन गिरी आदमी तो बेलन नहीं होगा ना नाम रखने मात्र से उसीरा आपरे ब्रह्म का नाम न किंचित कह दो कोई कहता तो साक्षी नाम दे रहा है कोई ब्रह्म कहता है कोई आप कहता है प्रत्यक्ष चेतन कह रहा है नहीं? नाम कुछ भी दीजिए चीज तो है जो निर्बाधित है। सब का बाधने वाला निर्बाधित एक वस्तु है उसी का नाम आप कह रहे हो नकिंचित घड़ी तो घड़ी नहीं है इस है तो का भाव ना कुछ नहीं है पर किसका अभाव है पर कुछ है किसका है भाव नाम तो नहीं ले रहे हो ना इसे जो है उसको आप अभाव कह रहे हो कुछ है तो कुछ आप उसका नाम रख दिया अभाव जो है जिसका नाम आप अभाव कह रहे हो वही ब्रह्म आपके शब्द अगर नकिंचित कुछ नहीं रह गया कुछ नहीं है सब बाजित हो गया तो कुछ नहीं है, है तभी बोलोगे ना कुछ नहीं है जो है उसी का नाम आप ले रहे हो कुछ नहीं इसलिए कहना का है भाषा एवं दे के शब्द में भेद हो निर्बाधन दावत सकल चीजों को बांधने वाला जो साक्षी सर्वनिषेधक सर्वबाधक चैतन्य वो निर्बाध रूपेण है ही इसे कोई संशय नहीं किंचित किंच अवशिषते वदता न किंचित अवशिष है ऐसा बोलते हुए आपके द्वारा तथापि प्रयोग सिद्ध है एटाद वाक्य प्रयोग कर रहे हो न किंच प्रयोग करना वाक्य वाक्य प्रयोग करने का पीछे सर्वभाव सर्वाभाव अवश्य स्विन्न सर्व पदार्थों बात करोगे ना सब बात कर सकता क्या कोई नहीं स्विन्न सकल पदार्थों का अभाव का ज्ञान आपको है वो अज्ञान जो है वही कहते सर्व अभाव ज्ञानम तो अवश्य सकल घटपट्टाजी स्विन्न सकल पदार्थों के अभाव विषय ज्ञान तो आपको अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा ना अतः वो जो ज्ञान आप स्वीकार कर रहे हो वही आपका स्वरूप है अब क्या रह गया सारे सारा पदार्थों को बाधित कर दिया सबको निषेध कर दिया सकल विषयों के अभाव का ज्ञान रूप आप ही रह गए जब कुछ नहीं रह गया तो रह क्या गया आप रह गए जो सर्व विषय अभाव ज्ञान रूपेण विद्यमान सविषय ज्ञान मान के चल रहा हूं तब भी सकल विषय घटागी सकल सांसारिक पदार्थ विषय को अभाव ज्ञान रूपेण आप नहीं इसलिए जो वो जो अभाव ज्ञान है वही आप चैतन्य तदेव तद ब्रह्म अगे ना न किंचित किसो तुम कह रहे हो वास्तव में उस चैतन्य को कह रहे हो जो सकल का बात किया है जो चैतन्य ने सकल का बात किया था उसी चैतन्य को आप कह रहे हो न अस्ति तो मतलब क्या स्वयं को बात नहीं कर रहा हो किंचित किसका बात कर रहा है कि स्व-भिन्न पदार्थों का निषेध कर रहा है स्वयं का निषेध नहीं कर रहा है ना नो, ना कि अभाव प्रसार है देखो न किंच है अभाव का वाचक है उसके द्वारा न किंच ना खतम चेतन चित भाव रूप चेतन का बोध कैसे हो गया हो नहीं सकता इत्या संज्ञा बाध साक्षिण अवश्यम सकल बाध का साक्षी आपका स्वीकार करना ही होगा कौन बाधा सकल चीजों को जिसने बाधा वो है या नहीं भले जिन जिन चीजों को बाधा वह सारा संसार को मैंने बाध दिया इस सारा संसार को कोई भी चीज नहीं रह गया भले हम कह दूंगा लेकिन बाधने वाला बाद बाध बाध का जो साक्षी है वो है या नहीं उसको स्वीकार करना ही होगा अब उसको जो रह गया है साक्षी उसको किस सबसे बोलोगे वो आपकी मर्जी है आपने उसको नकिंत सबसे बोध कर दिया अभिदायक शब्द से अभिदाय विपरीत प्रतिबद्ध वो जो साक्षी रह गया है सकल बाध का साक्षी जो रह गया उस साक्षी को बोलने के लिए जो रह गया है उसका नाम कुछ उसे देना पड़ेगा अमुक रह गया साक्षी रह गया ये बोलना पड़ेगा ना या तो जो रह गया उसका नाम साक्षी रखो यहां तो जो रह गया नकिंचित रह गया ये तो बोल रहे नकिंचित रह गया तो न किंचित उसका नाम आपने रख दिया कोई बात नहीं ना? नाम कुछ भी रखिए इसलिए कहते हैं कि भिदाय सदेश एवं प्रतिपति न अभिधेय है जो बाधक है सकल को बाधने वाला मुझे साक्षी के बारे में कोई भी बात नहीं है निषेध हुआ कोई चीज तो निषेधक जरूर होगा निषेधक का निषेध दिया है तो इस निषेधक का निषेध करने कोई दूसरा निषेधक होगा अनवस्था का भय से आप अपने आप को मानना पड़ेगा मैंने ही सबका निषेध किया मैंने ही सबका बाध किया सबको बाधने वाला आप जो खुद रह रहे हो आप अपने आप का नामकरण क्या कर लिया नकिन की दस्ती नाम रख लिया अपने आप को बोलना चाहिए था नकिन की दसमी बोल दिया नकिंकी दस्ती है ना हम ब्रह्मा सि जिसे बोलते हो देवी जिसे बोल देते हो कैसे बोलना चाहते यहां पर नकिंकी दसमी और हमेशा भाई जगत को लेकर व्यवहार करने की आदत है संस्कार की वजह से न किंचित अस्थित हो गया अस्मि के जगह पर इतना ही अंतर है इसे कहते शब्द में वो शब्द में विवाद भले हो लेकिन वाच पदार्थ में कोई विवाद नहीं है अत्र बाध साक्षी प्रत्येगात्मनी भाषा एवं न किंचित साक्षी इत्यादि शब्दिद्य सकल बाध का साक्षी जो आत्मा है उस विषय में भाषा में शब्द शब्द का भेद हो गया किसने बोला न नाम रख दिया उसका किसने क्या नाम रख दिया साक्षी नाम रख दिया कोई उसको आत्मा कहता है कोई उसको ब्रह्म कहता है कोई उसको शून्य भी कह सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं जब तक तो अभिधेय पदार्थ में कोई भेद नहीं है आप शब्द अनि प्रयोग कोई दिक्कत नहीं है अभी आप योग विद्राम सुना होगा क्या बोले थे आया था एक जगह नाम अनेक चीज एक विशुद्धि चक्र की बात कह रहे थे अब कह रहे थे कालकूट चक्र विशुद्धि चक्र रुद्र चक्र शिव चक्र है नाम अनेक है चीज एक है इसका सब सुन रहे थे आपने सुना उन लोगों को भी पता नहीं है में तीन, तीन, हाँ, तीन बार बोले इस बात बार। अनेक है। चीज है। एक हमरे करे अब नाम अनेक रख लो उस चीज को लेकिन चीज तो वही है सकल बाद का साक्ष सकल को बाधने वाला वो तो निर्बाधम बाध रही दम साक्षी चैतन्य विद्युत बाध रहित तो सात विद्यमान है ही उसको कोई बाध कर नहीं सकता उत्तम श्रुत्या उत्तर को ही श्रुति से आरूढ़ करके कथन कर रहे हैं अतएव श्रुतिर् बाध्यम बाधिशेष व्यावृत्तिप अतएव श्रुति इसलिए ब्रधाण को पद श्रुति में क्या किया बाध्यम सकलम जगत बाधित्वा जब बाध्य बाध्यभूता सकल जगत को बाध करके शेष उस आत्मा को बचाता है नेत नेतिया अगृह गृहते है ना वहां को प्रश्न का मंत्र शेष नेत्रीति आत्मा की आदेश नेत्रीति आत्मा, ये थी थी आत्मा। ये। से भी सकल बाध्यों को को उस आत्मा आत्मा के कर कथन करता है है है जो बच गया वाला वही समझो यथा साक्षी चेतन अबाध्य जिसलिए साक्षी चेतन जो है वह अबाध्य है अतएव असली ही सहेष नीति आत्मा इत्यात्मा इत्यादि मंत्रों में पदार्थ तद क्या है मने मने द्यार्ति द्यार्ति मने जगत का निराकरण के द्वारा बाध्यम निराकरण योग्यम सर्व अनातक वस्तु बाधित बाध्य क्या है निराकरण योग्य सारा चीज जो अनात्मक वस्तु समूह है आत्म भिन्न वस्तु समूह है और सारे को बाध करके बाधित्वा निराकृत्यराकर अशत्यम प्रत्यक्षवरूप शेषेति अवशेषेती जो निराकरण के योग्य नहीं है अपना प्रत्यक्ष रूप है स्वयं है उसको विशेष मिशाते हुए कह दिया गया आत्मा आदेश अतज व्यावृत्ति दो तरह से लेते हैं सगुण पक्ष और निर्गुण पक्ष में निर्गुण पक्ष तो यही अर्थ है निका न तत्व आतद। अतधा व्यावृत्ति अतज व्यावृत्ति और क्या करना दूसरे पक्ष में सर्व खपक्ष में सगुण पक्ष में तस्य समास पर ऐसा नहीं है जो वो अथ व्यावृत्ति हो गया सारा जगत ब्रह्मकार हो गया यह दो तरह से अर्थ लिया जाता है अब पहले नीति का और विस्तार करके बता रहे थे कि नेति नेति इति श्रुति ही बाध्योग्य बायतुम अशक्यं अवशेषम आपने कहा नेत नेति श्रुति है बाध के योग्य सगल संसार को बाधने के पश्चात बाद अयोग्य जो है आत्मा उसको बचाया है शेष रख दिया है कि उत्तम तथा कीदृशम बायतुम शक्यम की दृश्य अशत्यम अब विचार करना पड़ेगा बाद करण योग्य वस्तुओं का स्वरूप क्या है और बाध करने अयोग्य वस्तु कैसा होता है कीदृशम शक्य कीदशम अशक्यवक्षाया तदुभ विभज्य बाध्य और बाध्य दोनों के स्वरूप करने जा रहे हैं। रूपः कथव्यक्त शखिल अशक्त ही अद्वात्मा पाधवर्जिदेण चौपाग्रह इदमेण जो कुछ भी ग्रहित होता है यावत यत इदम रूपम तत वह तब तुम शक्य थे उन सारे चीजों को जब तुम शक्य क्या किया जा सकता है जो कुछ भी आप इधमतया ग्रहण करते हो उन सारे चीजों को हम ग्रहण क्या कर सकते ईदम तय किसम ग्रहण करते हैं अपने आत्मा को छोड़कर सारे चीजों को हम इधम तया ग्रहण एक एक वस्तु आत्मा है इसका वास्तविक मुख्यार्थ रूप में ना अहम के द्वारा ग्रहण करते हैं आत्मा रूप इस आत्मा का छोड़कर बाकी सारा चीज इधम रूप ग्रहण होगा मन भी बुद्धि भी अहंकार की भी, भी अज्ञान भी सब ग्रहण रूप हो गया फिर आज हमारा मन बहुत खराब था ये मन पता नहीं क्या हो गया आज ऐसे बोल मैंने आप अपने को देख रहे हो ईदम हो गया ना फिर आपके लिए वो बुद्धि के बारे में अहंकार के बारे में और कई बार अहंकार का चोट लगता है तो आदमी ऐसा ढीला पड़ जाता है ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है इसको डिप्रेशन बोलते हैं अहंकार पर चोट लग जाता है अपनी इच्छा या कामना या अपेक्षा जो पूरी नहीं होती है एकदम टूट जाता है उसे पता लगता है अहंकार क्या होता है विशेष रूपेण स्व जिसको समझा और वो उसके पात्र न चले तब भयंकर कोठारी की बात मां ना मानो कोठारी उनके अहंकार को ऊपर वालों ने बर्दाश्त कर दिया तब क्या होगा बर्खास्त कर दे तो कई बार हो जाता है वो कटारी को हटा दिया जाता है एक बार कैलाश आश्रम ऐसे ही हुआ कोठारी बहुत तंग करता है विद्यार्थी विद्यार्थी सब मिलकर मल्लेवर उपरे सिर्फ बम्बई में थे सारा सक, किसी भक्त को भेजकर पता लगाए सच्चाई मालूम हुई कोटारी को निकाल दिया अब कोठारी को निकाले बेचारा परेशान को कोठारी हिटलर शाही खत्म अहंकार को ऐसे लगा, का लगा अब आश्रम में रह रहेगा कैसे साधारण बन कैसे रह सकते विद्यार्थियों के साथ जो पंगत में खड़े ऑर्डर देता था वो आज उसे पंगत बैठा पड़ेगा दूसरा खड़े हो बोलेगा अच्छा लगेगा उसको वो तो छोड़ छाके बाग्य अहंकार है ये सब चीज इधम ही है इसलिए मान बुद्धि अहंकार सारा इदम सब सब इधम इसे इदम यावत तक अखिल त्युम शक्त है अशक्त ही अत्याग्ह योग्य असंभव है जो तो गौण है अनिदम रूपा, जो इदम रूप नहीं कौन है वो? सा आत्मा वह आत्मा है अद आत्मा बाद से रही बाद रही बाध्य बाधव अबाध्यम इधम रूप दृश्यन अभूय दृश्यन अनुभूय ऐसा है जो अर्थात दृश्य रूप अनुभव करने लायक है जो जिनका ऐसे कौन ये वो देहा दे अपने शरीर से ले लिया बाहर घटा ले नहीं बोला घटाई तो है ही एकदम उसको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन आज भी अधिकतर शरीर को आप समझ के चलता है शरीर का मरने से अपना मरने का भय उसको मरना हुआ है इसलिए कहते शरीर अधिक हो समझो। कह दिया, रूपम, तू तू अवधारणे, शब्द उपसंग्रहार्थ यवत दोनों पद जो कुछ भी और जितनी भी है ऐसे क्यों गाना पड़ रहा है क्योंकि सब कुछ को ग्रहण करना है सब कुछ को ग्रहण कर लेना सर्व दृश्य का उपसंग्रह करने के लिए एवं दृश्यु विशेषकर क्या निकला जो कुछ भी दृश्य होगा उन समस्त दृश्यों को हम त्याग कर सकते हैं अर्थात उनको बाध कर सकते हैं, उनको त्यागना उनको बाधना उनको जो है इसका मतलब नाश कर देना मतलब क्या उनके साथ अपने संग को आसक्ति को त्याग छोड़ देना इनमें जो आसक्ति है इनको त्यागना ही वास्तव में त्याग है शरीर को त्यागना अर्थ नहीं लेना मर जाना तो मतलब फिर आत्महत्या कर लो वेदांत पढ़ के आत्महत्या करना होता है क्या वेदांत का मतलब त्याग देना शरीर का मतलब शरीर में जो आसक्ति है उसको क्या मन में अपने बुद्धि में अपने अंगार में अपने ज्ञान में अपने वैराग्य में अपने जो जो चीज अपना मानते हो उन सभी में जो विद्यमान आपका जो इधमता है उसमें जो आसक्ति है आसक्तिकान से सारा चीजें हैं उसको त्याग इसलिए कहते हैं अनिदम रूप का प्रत्यक्ष अवगत अयोग्य अनिदम रूप ने प्रत्येक रूप अर्थात इदम रूपेण जानने योग्य नहीं है साक्षी है अशत्य तक तुम उसे कोई त्याग नहीं कर सकता ही निपा देना प्रसिद्धि ज्योत देना ही निपा दे गया है प्रसिद्धि का ज्योत गया क्योंकि आप अपने को कभी निषेध नहीं कर सकते हैं। यही दुनिया में प्रसिद्धि है त्याक् स्वस्वरूपत्व सभी को त्यागने वाला जो है उसका अपना स्वरूप होने के कारण से त्याग अयोग्य काम सूचे थी यह बात सूचित किया जा रहा है आत्मा यो आत्माहित साक्षी जब बाधरित साक्षी है वही आत्मा है न नही दृश्य प्रकृति के भले आत्मा लेकिन प्रकृति जो मन पंच को शिवे कम इसका क्या लाभ हो रहा है बताओ ऐसे विचार करने का क्या लाभ बाध्य बाध्य भेद कर दिया सारा शरण पंचकोशों को बाध्य स्थापित कर दिया और अपना जो आत्मा करके निश्चय कर लिया ऐसा निश्चय करने से वर्तमान पंच को के द्वारा जो मोक्ष की सिद्धांत आप बताना चाह रहे हैं मोक्ष की ओर ले जाना चाह रहे हैं उसमें क्या लाभ ब्रह्मणि सिद्धम ब्रह्मणी पुराई ज्ञान तंतराईद स्वेवानुभूति वचन स्फुटम इसे उस ब्रह्म में सत्यत्व सिद्ध हो गया सत्य में ब्रह्म की बात चल रही था ना सत्य के बाद कौन तो ने पूछा आपने जो तीनों कालो में अबाध्य है वो सत्य है और सिद्ध कर दिया हमने आत्मा ही तीनों कालो में अबाध्य होने से वह आत्मा ही सत्य वही ब्रह्म है वही आप है अथवा आप में सत्यत्व सिद्ध हो गया ज्ञान तुरा और ज्ञान तो पहले हम निष्ध कर चुका हूं स्वयं अनुभूति स्वयं ज्ञान अनुभूति स्वरूप होने के नाते स्वयं ज्ञान तो सिद्ध हो गया इत्यादि वचन इत्यादि वचनों के द्वारा तेरहवा श्लोक में बोल चुके हैं इस बात को तीन तेरह तीसरा प्रखंड चल रहा है इसके अनुभूति श्लोक का हिस्सा इत्यादि वचनों से स्पष्ट कर चुका है हम वहां पर आत्मा को ब्रह्म को स्वयं को ज्ञान रूप सिद्ध कर चुके हैं ब्रह्मणी ब्रह्म लक्षण यम अभिताम जो गतन किया है, क्या सिद्ध हो जाएगा इत्याकांक्षा इसको तो मैं पूर्व में सिद्ध कर चुका हूं आप भूल गए हैं तत्पूर्व में उत्पादित समय विदिन्ना कहा गया तो वहा स्वय अनुभूति स्वयं अनुभूति स्वरूप होने से, से उसमें अनुभावीयता कभी नहीं हो सकता इत्यादि व्ञान रूपत्म पूर्म एवं सम्यकू सत्य ज्ञानत्व और आत्म निषिदत्व अंतिम न घटते सत्यत् और ज्ञानत्व दोनों ही भले आत्मा सिद्ध हो लेकिन वह आत्मा अंतवान हो जाए तो क्या प्रयोजन होगा ऐसे आत्मा का पाकि क्या लाभ होगा हमें आचार अनुभव करके जो अंतवान है इसे नहीं वो नहीं है वो अनंत है, है। अनंत स्वरूप अनंत भाव अन्यम जिसका किसी भी प्रकार की अंतता नहीं होता और किसी भी चीज की अंतता होता है तो किस प्रकार से होता है तीन तरीके से हो सकता है काले अंतता दिशा काल दिप वस्तु तीन प्रकार काल देश और वस्तु तीन ही परिच्छेद कोई कोई काल क्रमीना नष्ट हो जाएगा कोई किसी दिशा में जाकर किसी देश विशेष में जाने के बाद नष्ट हो जाता है कोई कोई चीज अपने स्वरूप से ही नष्ट हो जाती है वस्तु वस्तु का स्वरूप यही है कि वो ना आसान स्वरूप भौतिक वस्तु धीरे धीरे विक्रया को प्राप्त होकर वो नष्ट हो जाएगा तो वस्तु परिच्छेद देख परिचय और काल परिचय इन तीन परिच्छेदों से वस्तु में जाता है और यह आत्मा जो है इन तीनों से रहित है करेंगे परिच्छेद्रह्मत तो सा अनंतत्व आ जाए इसे दिखा रहे ब्रह्मणि ब्रह्म बाद में हम आत्मा में उसको कर देंगे अनंत न घटते ब्रह्मण से सिद्ध है आत्मा में आनंदित समय हो सकता है, है ब्रह्म ही जब नहीं है तो आत्मा में कहा से बचा? जीव जीव ब्रह्म्यता है तो ब्रह्म में अनंत नहीं है तो आत्मा में तो जीवात्मा सबसे पहले ब्रह्म में अनंत को सिद्ध करूंगा बाद में उसी को जीवात्मा में सिद्ध कर देगा प्रत्येक आत्मा में घटाएंगे न व्याप्तिशतो नित्य ना काल न वसुत सार्वात्म आनन्त्यम ब्रह्म सर्वव्यापक होने के नाते देशता और हो परिचिन होकर नशान नहीं हो सकता सर्वव्यापक है में संकुचित होकर रहकर नष्ट नहीं हो सकता और नित्य होने के नाते काल से परिच्छन नहीं हो सकता काल से एक काल में किसी न किसी काल में नष्ट होगा ऐसा भी नहीं भी कर सकते सर्वात्म और वस्तुता भी नाश हो जाए किसी वस्तु के माध्यम से उसका नाश हो जाए यह भी नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि सर्वस्वरूप ही है कि सारा समस्त वस्तु ही उसमें कल्पित तद्रूप ही है यदि से तीन प्रकार से ब्रह्म में आनंदता सिद्ध हो जाता है नित्यं नित्य विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म नित्य है विभु है सर्वगत है सुसूक्ष्मापन हो रहा है देशता और कालत परिचित नहीं एवि देशगत आकाशवत्सर्वगत देशगतव्यापकता कालगत नित्यता को बता रहा है में निचेनाष्वेदाशोत्रपनिषद है? आत्मा यज बुझ्वी आत्मा अच् वस्तुपेदी कथम होती है सर्वं ंडिक उपनिषद प्रतिदना व्यात्व और सर्वात्म प्रतिपादन होने से ब्रह्मण स्त्रिवन्यम देश काल वस्तु परिच्छेदराहत्यम तीनों का मतलब क्या देशकृत अंतता कालकृत अंतता वस्तुकृत जो अंतता है परिच्छेदों के रहित है ये आत्मा ब्रह्म इसी धोखी की अभिपेन में से स्वीकार करना चाहिए कर चुके हैं शुरू ही वही से हुई थी शुरू ही वहां से हुआ है कि भाई मंत्र क्या लेते सदैव इधम उग्रदम सर्वम अग्रे सदासी उन्हीं से शुरू हुआ है मंत्र का चर्चा पहले सिद्ध कर चुके ये सब कुछ ब्रह्म ही है कल्पित वस्तु अपने बिन हो नहीं सकता है ना जो कल्पित है से बिन कैसे होगा जैसे कोई कहे जो कुछ स्क्रीन में ठीक है वो स्क्रीन ही है तो कह रहा है स्क्रीन से अलग कहा है कोई वहां। से अलग कोई चीज है क्या सकल चित्र क्या है पर्दा ही है इसलिए आगे चित्र लाएंगे पटर कपड़ा उसे चार अवस्था बताएंगे कैसे जीव भाव आता है कैसे हुआ शरीर सारा हुआ कपड़े का स्थान देंगे एक कपड़ा है, उसे क्या करोगे डालोगे, कड़क कर देते उसको। जब कड़क हो गया माठ माठ डालने से फिर उसमें रेखाएं लगा दी फिर उसे रंग भर दिया पिंकिंग हो गया और चित्र क्या है उनकी अपनी कोई सत्ता है चित्र सारे चित्र क्या है वो कपड़ा ही पर भी ये सारा चीज क्या है वो तक ये था कि नहीं। नहीं। कर दिया वो तो आज के पार्ट में आया हुआ बात तो है तो तो है नहीं। नहीं। नहीं। तो तो तो है वो वो तो तो विवेक विवेक ना और और ले जाने तो तो करना पड़ रहा में विवेक हालांकि वो, वो मान लिया पर नहीं ये हम आत आत्मा के वास्तव आनंतता को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं केवल आत्मा में वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं है ये सिद्ध करने के लिए बात हम केवल कर रहे हैं सब कुछ आत्मा है करके ये वास्तव सब कुछ आत्मा हो गया सब कुछ है ही नहीं जो कल्पित है ही नहीं तो आत्मा का हो जाएगा वो ये स्वीकार करके वस्तु है और उस वस्तु से भी आत्मा का परिच्छेद नहीं हो सकता वस्तु कारण से आत्मा का नाश नहीं हो सकता यह स्थापित करने के लिए मान लिया जरेबल वस्तु है और वस्तु से आत्मा का नष्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु आत्मा से अलग है ही नहीं वस्तु जो यदि मानो डंडा घट घट से अलग है ना घड़े से डंडा अलग है ऐसे डंडे से घड़े को मारोगे घड़ा नष्ट रहेगा इसे आत्मा से भिन्न जो वस्तु हो वो वस्तु आत्मा को नाश कर सकता है या नहीं अब हम ये दिखाना है मान लीजिए संसार वस्तु है फिर भी वो आत्मा से अलग ना होने से इन वस्तुओं के कारण से ही आत्मा में नाश नाशत्व नहीं आ सकता एक बात समझाने के लिए बात मान लिया जा रहा है वस्तु है यह सारे वस्तु क्या है ये ये आत्मा ही है सारा वस्तु उसी आत्मा कल्पित होने से कल्पित तो से भिन्न नहीं होते सारा वस्तु सर्वम आत्मा सर्वम ब्रह्म कह दिया नहीं कि सत्य हो गया ये कौन गया रा? अगर वस्तु नहीं होता तो, प्रित तो प्रित हो नहीं होती जैसे हो जाएगा परिच्छेदाक्षात्कार भी अधूरा ही रहेगा में कोई अंतर नहीं है शब्द भेद कर रहे हो आप केवल आज साक्षात कर रहे हो ब्रह्मानुभूति को बात एक ही है शब्द में भेद हो गया कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसमें क्या कहना है यदि वस्तु परिच्छेद के भी अभाव नहीं अनुभव करते हैं तो अधूरा रहेगा उस अनुभूति में चंद्र संशय रहेगी चलो भाई काल तो हम देश का नष्ट नहीं हो रहा हूं तो मेरा नाश हो सकता है शेर के मन से मर जाऊंगा शरीर का मर मर जाओं भाव रहेगी ना इसे शरीर ही ब्रह्म है क्योंकि कल्पित वस्तु अपने मेरे स्वरूप से भी नहीं नहीं इसे इनका नाश मेरा नाश नहीं होगा क्यों मैं नाशवान नहीं हूं तो मेरे स्वरूप जो अभिन्न है वो नाशवान कैसे होगा हो ही हाँ। हो नहीं सकता ना जब तक द्वितीय है वस्तु है तो द्वितीय है अद्वितीय प्रमाण द्वितीय कहाँ हुई सत्यत्व ज्ञानत्व अनुभव करने अद्वितीय सिद्ध नहीं होगा ना इसे सर्वपरिच्छेद रहित सित करना पड़ेगा आत्मा इस तीनों परिच्छेद को निषेध कर रहे हैं ये अभिव्यक्तव्य